मुस्कुराते रहो यदि मधुबन सुनते रहो मुस्कुराते रहो ओम शांति नमस्कार स्वागत है आप सभी का आज के इस प्रोग्राम में आशा करूंगा आप बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे आइए आपकी खुशी को बढ़ाने के लिए आज हमारे साथ जयपुर विशेष पिंक सिटी राजस्थान का पॉपुलर सिटी वहां से मेहमान आए हुए हैं उनसे हम लोग बातें करेंगे खुशबू अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं खुशबू जी कैसे हैं आप जी जी जी स्वागत है आपका और कैसे हैं आप बहुत बहुत बढ़िया अच्छी और मैं चाहूँगा कि थोड़ा आपने बारे में बताइए आप जयपुर से ये का सेंटर से जी जी जी और मैं फ्लावर डिजाइन करती अरे वाह हाँ हाँ जी जी जी हाँ क्या बात है क्या बात हाँ कुछ कुछ चलता रहता है अच्छा अच्छा खुशबू जी आपकी जो क्या कहते हैं इंटरेस्ट फील कौन कौन सा है Hobbies क्या है आपके रुचि वाली चीजें क्या है जैसे सॉन्ग सुनना और कुछ कुछ नया कुछ क्रिएटिव करने का ज्यादा मन रहता है मुझे कुछ नई नई चीजें बनाने का अरे मेरे फील्ड में भी यही सब है तो मैं फ्लावर ज्वेलरी डिजाइन करती हूँ जैसे हुआ गजरा हुआ काफी बनाती हूँ अच्छा अच्छा तो मेरे को अच्छा लगता है टीवी पे देखा तो अच्छा लगा की ऐसा हमको लगे जयपुर में भी होगा ऐसा फिर हाँ। तो हम ऐसे ही वॉक करते करते ही सेंटर हमारे घर के पास ही मतलब बहुत ज्यादा डिस्टेंस नहीं है तो हम वॉक करते करते ही चले गए फिर वहाँ जाके हमने कोर्स किया तो बहुत अच्छा अच्छा अच्छा लगा और हम साल साल से इस से इसमें जुड़े जुड़े हुए हैं हैं अच्छा, अच्छा, जी जी जी जी जी चलिए बहुत अच्छी बात आपने बताया ऐसा कोई एक पर्टिकुलर अनुभव ब्रह्मा कुमारी पहुँचने के बाद वो थोड़ा सा बताइए उसके बारे में तो इतना अच्छा रहता है जब भी जाते हैं तो इतना अपनापन दिखाती है की सब तो बहुत अच्छा लगता है अभी एकदम से इतने सारे अनुभव है लेकिन एकदम से ऐसा याद नहीं आ रहा कि कौन सा सुनाए पर बहुत अच्छे अनुभव बहुत अच्छे अच्छे रहे मतलब मेरे को कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम होती है ना तो अपने आप से अंदर से मैं बाबा को याद करती हूँ या फिर नहीं भी करती हूँ ना हुँ, तो मुझे सोल्यूशन मिल जाता है उसका बहुत जैसे कई बार बहुत मन दुखी होता है ना तो अपने आप ही बाबा के यहाँ से अपने आप मुझे ऐसा लगता है कि सब अच्छा होगा जो होगा अच्छा लगता है मुझे सही बात सही चलिए खुशबू जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया अपना अनुभव साझा करने के लिए और जाते जाते एक छोटा सा मैसेज आ, रेडियो सुनने वालों को क्या देना चाहेंगे बाबा के घर आप लोग भी आए बहुत अच्छा लगेगा एक बार आके देखने से जो भी मैं किसी को भी बोलती हूँ तो एक ही बार आने से सबको बहुत अच्छा लगता है और फिर वो कहते हैं बहुत ही अच्छी लगे हमने कॉन्फ्रेंस भी की थी अभी जी मेरे हसबेंड ने तो के आए थे चालीस लोगों को तो सबको इतना आपको अच्छा लगा होगा तो आइए आगे बढ़ते हुए मैं आप सभी को ले चलता हूँ एक छोटे से गीत की तरफ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक सुनते हैं बहुत ही प्यारा सा गीत आप सुन रहे हैं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 नमस्कार स्वागत है आप सभी का आज के स्पेशल एपिसोड में और जैसे कि अभी अभी हमने विशेष खुशबू जी का एक्सपीरियंस सुना और हमारे साथ अब एक और मेहमान उत्तराखंड से आए हुए हैं जिनसे हम लोग बातें करने वाले हैं और आप विशेष वी के यादव जी हैं उत्तराखंड से तो बहुत बहुत स्वागत है आपका कैसे हैं आप मैं अपने बारे में बताइए कुछ <laughs> मैं मैं यादव नाम है मेरा और में हाँ अच्छा अच्छा जी जी और यहाँ ब्रह्मा कुमारी से कैसे जुड़ना हुआ आपका आ, मैं चूंकि क्योंकि आजकल समय ऐसा है इतना भाग दौड़ का है तो तो मानसिक दबाव होता है अधिकारियों पर, पर तो उसमें हर व्यक्ति शांति की खोज चाहता है तो उसी के तहत मैंने भी ब्रह्म कुमारी से स्थापित किया वहां पर जो हमारे अंकित कला जी उन्होंने मुझे इसमें काफी सपोर्ट किया और उससे मुझे काफी मिला है मतलब जब हम स्वस्थ रहेंगे तभी हम ज़्यादा अच्छा काम कर सकते हैं स्वस्थ में एक शारीरिक रूप से एक मानसिक रूप से मानसिक से ठीक होना बहुत जरूरी है इसके लिए ब्रह्म को जुड़ना और इनके राजी और इसमें जुड़ना ये बहुत ही इफेक्टिव टू डेज का मानसिक स्वास्थ्य जी जी यादव जी एक और बात मैं पूछना चाहूँगा जैसे आज दो दिन हो गए शायद आपको यहाँ आके तो यहाँ आके क्या लग रहा है आपको कैसा लग रहा है और ये ग्लोबल सबमिट का जो थीम है यूनिटी और ट्रस्ट इसके बारे में आपके विचार क्या हैं? नहीं यहाँ के मुझे विविधता में एकता दिख रही है और आ, सभी लोग एक परिवार जैसा व्यवहार कर रहे हैं जैसे हम अपने परिवार के किसी सदस्य को सपोर्ट करते हैं उसी रंग का व्यवहार है हर व्यक्ति का यदि हम कहीं रास्ता नहीं जान रहे तो इतना सपोर्ट हो रहा है कि उनको वहाँ तक ले जा छोड़ रहा है तो ये ये ये है है एकता और और एक दूसरे की सहायता करने का जो है, ये बहुत ही अच्छा अच्छा सभी में होना चाहिए इससे हम कुछ अच्छा कर सकते हैं जी जी जी जी चलिए यादव जी बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया और एक सहयोग और एकता का प्रतीक या आप पर आपको फीलिंग हो रहा है और मैं चाहूँगा कि आप जाते जाते एक छोटा सा मैसेज सभी सुनने वालों को क्या देना चाहेंगे देखिए आप अपनी भाग की जिंदगी से थोड़ा समय जरूर अपने व्यक्तित्व तो उसके लिए निकालें और ये जो मेडिटेशन है जो स्वास्थ्य के लिए जो बहुत जरूरी है शारीरिक के साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है और आप मानसिक रूप से स्वस्थ रहेंगे तभी आप दैनिक कार्य कर पाएंगे अपने जो सामाजिक तदाथ्वर उनका निर्वहन कर, कर पाएंगे अन्यथा की स्थिति में आप ज़्यादा प्रेशर में आएंगे बहुत ज़्यादा दबाव होगा तो वो मुश्किल है ये के वो भी ले जा रहा है है बिल्कुल बिल्कुल उससे उससे बचने के लिए आप आप पहले से कीजिए जिससे जितना ज़्यादा अच्छा दे दे सकते दे सकते यादव जी बात ही सुंदर संदेश आपने दिया और मुझे लगता है कि हम सभी को आज के समय को देखते हुए थोड़ा अपने आप को जो है ध्यान देने की जरूरत है जितना ज्यादा अटेंशन खुद पे देंगे खुद के विचारों को सुंदर बनाएंगे और सम सहयोग भावना से उत्प्रोत होंगे तो निश्चित तौर पर आप अपने आप को डिप्रेशन टेंशन से मुक्त रखेंगे अदरवाइज बड़ी मुश्किलें होगी बहुत ही सुंदर संदेश यादव जी ने दिया है आइए आगे बढ़ते हुए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं आप सुन रहे हैं बन पर जी हां स्पेशल एपिसोड सुनते रहो मुस्कते रहो